संक्षिप्त महाभारत अश्वेधिक पर्व धर्म और सोच के लक्षण सन्यासी और अतिथि के सत्कार का उपदेश शिष्टाचार दान पात्र ब्राह्मण तथा अन्न दान की प्रशंसा यशिषि ने पूछा जनार्दन मनीषी पुरुष धर्म को अनेकों प्रकार का और बहुत से द्वार वाला बतलाते हैं वास्तव में उसका लक्षण क्या है यह बताने की कृपा करें भगवान ने कहा राजन तुम धर्म और शौच की विधि का क्रम संक्षेप से सुनो अहिंसा शौच क्रोध का अभाव क्रूरता का अभाव दम सम और सरलता ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं ब्रह्मचर्य तपस्या क्षमा मधु मांस का त्याग धर्म मर्यादा के भीतर रहना और मन को वश में रखना ये सब शौच पवित्रता के लक्षण हैं मनुष्य को चाहिए कि वह बचपन में विद्या अध्ययन करे युवा अवस्था होने पर स्त्री के साथ विवाह करे और बुढ़ापे में मुनिवृत्ति का आश्रय ले किंतु धर्म का आचरण सदा ही सब अवस्थाओं में करता रहे ब्राह्मण का अपमान न करे गुरजनों की निंदा न करे और सन्यासी महात्माओं के अनुकूल बर्ताव करे यह सनातन धर्म है सन्यासी ब्राह्मणों का गुरु है ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है पति अपने स्त्री का गुरु है और राजा सबका गुरु है यदि सन्यासी गृहस्थ के घर एक रात भी ठहर जाए तो वह उसके द्वारा जानबूझकर या अनजान में किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालता है सन्यासी एक दंड धारण करने वाला हो या तीन दंड बड़ी बड़ी जटाए रखता हो या माथा मुड़ाए रहता हो अथवा गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हो उसकी पूजा ही करनी चाहिए यदि गृहस्थ पुरुष सन्यासी और अतिथि की पूजा नहीं करते अथवा उनका अपमान करते हैं तो वे उन गृहस्थों को नरक में डालते हैं इसलिए जो परलोक में अपना कल्याण चाहते हों उन पुरुषों को उचित है कि वे मुझ में समस्त कर्मों को अर्पण करने वाले मेरे शरणागत भक्तों की यत्नपूर्वक पूजा करें ब्राह्मणों पर हाथ न छोड़े गाय को कभी न मारे जो इन दोनों पर प्रहार करता है उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है अग्नि को मुंह से न फूके पैरों को आग पर न तपावे और आग को पैर से न कुचले तथा पीठ की ओर से अग्नि का सेवन न करे दो जगह आग जलती हो तो उसके बीच से न निकले अग्नि में कोई अपवित्र वस्तु न डाले उत्सिष्ट अवस्था में तथा सूतक में भी कभी अग्नि का स्पर्श न करे अग्नि सर्वे देवता रूप है अतः शुद्ध होकर उसका स्पर्श करना चाहिए मल या मूत्र की हाजत होने पर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक यह मल मूत्र का वेग धारण करता है तब तक अशुद्ध रहता है भोजन बनाने के लिए दूसरे के घर से कभी आग नहीं लानी चाहिए क्योंकि उस आग से तैयार हुए अन्न के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी शुभकर्म करता है उसके पुण्य का आधा भाग उस आग देने वाले को ही मिलता है इसलिए अपने घर की आग कभी बुझने नहीं देनी चाहिए। यदि असावधानी से अथवा अनजान में घर की आग शांत हो जाए, तो पुनः अरण्य का मंथन करके अग्नि प्रकट करना चाहिए अथवा किसी श्रोत्री ब्राह्मण के घर से मांग लानी चाहिए युधिष्ठिर ने पूछा जनार्दन जिनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है वे साधु ब्राह्मण कैसे होते हैं भगवान ने कहा राजन जो क्रोध करने वाले, सत्यवादी, सदा धर्म में लगर हने वाले और जितेंद्री हो, वे ही साधु ब्राह्मण है तथा उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है जो अभिमान शून्य सब कुछ सहने वाले शास्त्री अर्थ के ज्ञाता इंद्रिय जय संपूर्ण प्राणियों के हितकारी सबके साथ मैत्री का भाव रखने वाले निर्लोभ पवित्र विद्वान संकोची सत्यवादी और स्वंभ परायण हो उनको दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है जो प्रतिदिन अंगों सहित चारों वेदों का स्वाध्याय करता हो और जिसके उदर में शुद्र का अन्न न पड़ा हो उसको ऋषियों ने दान का उत्तम पात्र माना है युदिष्ठिर यदि शुद्ध बुद्धि शास्त्रीय ज्ञान सदाचार और उत्तम शीर से युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले तो वह दाता के समस्त कुल का उधार कर देता है। ऐसे को गाय, घोड़ा, अन्न और धन देना चाहिए। सत द्वारा सम्मानित किसी गुणवान का नाम सुनकर उसे दूर से भी बुलाना और प्रयत्न पूर्वक उसका सत्कार तथा पूजन करना चाहिए जुधिष्ठ ने कहा देवेश्वर धर्म और अधर्म की इस विधि का भीषम जी ने विस्तार के साथ वर्णन किया था आप उनके वचनों में से सारभ धर्म छाट कर बतलाइए भगवान ने कहा राजन समस्त चराचर जगत अन्य के ही आधार पर हुआ है अन्य से प्राण की उत्पत्ति होती है यह बात प्रत्यक्ष है अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को देश और काल का विचार करके भिक्षुक को अवश्य अन्न दान करना चाहिए ब्राह्मण बालक हो अथवा अच्छा बूढ़ा यदि वह रास्ते का थका मांधा घर पर आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए अपने प्रकट किए हुए क्रोध को भी रोककर मसरता का त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नता पूर्वक अतिथि की पूजा करनी चाहिए गृहस्थ पुरुष कभी अतिथि का अनाजर न करे उसे झूठी बात न कहे तथा उसके गोत्र शाखा और अध्ययन के विषय में भी कभी प्रश्न न करे भोजन के समय पर चाणाल या स्वपाक महाचांडाल भी घर आ जाए तो परलोक में हित चाहने वाले गृहस्थ को अन्न के द्वारा उसका सत्कार करना चाहिए जो किसी भिक्षुक के भय से अपने घर का दरवाजा बंद करके खुशी खुशी भोजन करता है उसने मानो अपने लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया है जो देवताओं पितरों, ऋषियों ब्राह्मणों अतिथियों और निराश्रय मनुष्यों को अन्य से करता है, है। उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों वह भी यदि याचक ब्राह्मण को विशेष रूप से अन्न दान करता है तो सब पापों से छुटकारा पा जाता है संसार में अन्न देने वाला पुरुष प्राण दाता माना जाता है और जो प्राण दाता है वही सब कुछ देने वाला है अतः कल्याण चाहने माना गया है अन्न के नाश होने पर शरीर के पांचों धातुओं का नाश हो जाता है बलवान पुरुष भी यदि अन्न का त्याग कर दे तो उसका बल नष्ट हो जाता है इसलिए श्रद्धा से या से अधिक चेष्टा करके अन्न दान लेना चाहिए सूर्य अपने किरणों से पृथ्वी का सारा रस खींचते हैं और हवा उसे लेकर पृथ्वी उस पर बसाते हैं उससे आप्लावित होकर पृथ्वी तृप्त होती है और उसमें से अन्न के पौधे उगते हैं जिनसे संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है इस प्रकार सूर्य वायु मेघ और इंद्र ये एक ही समुदाय के अंतर्गत है जिनसे संपूर्ण भूतों का प्रादुर्भाव हुआ है आकाश में इन महात्माओं के अनेकों दिव्य भवन हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार से बने हुए और पृथक पृथक भूमि पर स्थित हैं। उनमें से किसी का चंद्रमंडल के समान श्वेत रंग है और किसी का उदय सूर्य के समान लाल उन लोकों में स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी निवास करते हैं अन्य दाताओं को वे ही लोग प्राप्त होते हैं इसलिए सदा अन्नदान करते रहना चाहिए